DIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पहेलियों पर आधारित कार्यक्रम आओ क्विज करें आज की पहेली है ऊंचा इतना चलिए इसी से संबंध है छोटा देखो क्या बोलते छोटा किसका खाता में नीचे लगा चना बच्चे दिखाई नहीं दे रहे कहां है बच्चों कौन हंस रहा है बे किसी की हंसी तो सुनाई दे रही है धीरे-धीरे मुझे शैतान बंदर कहीं के निकलो बाहर तुम लोग निकलो <laughs> अच्छा मौसी से चुप रहे थे हम्म शैतानी हां मौसी को आरेट मोची तो बुद्धू बन गई <laughs> मैंने सोचा आज बच्चे कहां गायब हो गए तुम लोग तो मुझसे बहुत पहले आ गए हां भाई क्यों आ गए हमें पहेलियां पूछनी थी और उनके उत्तर सोचने में बहुत मजा आता है अच्छा उत्तर सोचने में बहुत मजा आता है हां तो फिर देर किस बात की ठीक है पूछें हां अच्छा मैं अब पूछ रही हूँ पहली, ज्यान से सुनना, मेरी पहली ये है, उचा इतना कि वो जाकर बादल से टकराए, कभी कभी वो अपने उपर ठेरों बरफ जमाए, उचा नीचा कहीं कहीं पर पत्री ला रह जाए, और कहीं पेड़ों से ढखकर जाए, हरियाली हो जाए नदियों झरनों का वो घर है लोग घूमने जाते दूर-दूर से आकर वो तो अपना समय बिताते बुलक पहाड़ पहाड़ बहुत ही आसान था। ये बहुत आसान था। अच्छा अब अगली बार आऊंगी ना सबसे मुश्किल वाली पहेली तुमसे पूछूंगी। पहाड़ ऊंचा आता है तभी तो बर्फ जमती है ना। हां ठीक बात है। अच्छा किसी ऐसे पर्वत का नाम बताओ जो बहुत ऊंचा। हिमालय आए। ओहो तुम लोगों को तो सब कुछ आता है। अरे भाई। ठीक है भाई हिमालय पर भी बर्फ है है ना? ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ भी तो होता है बिल्कुल होता है ऊंचा नीचा भी होता है ऊबड़ खाबड़ भी होता है और पहाड़ से क्या निकलता है ये बताओ बराबर नदी अरे बाबा कौन बोला नदी कौन बोला सब बोले बिल्कुल ठीक झरने भी निकलते हैं बिल्कुल सही कहा झरने भी निकलते हैं और क्या होता है पहाड़ पर पहार, बताओ पहाड़ पर सब घूमने जाते हैं पहाड़ पर सब घूमने जाते हैं बिल्कुल पेड़ों से हरियाली होती है अरे वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे एक बात बताओ तुम में से कोई गया है कभी पहाड़ पर घूमने मैं मेरे चाचा जी गए थे तुम्हारे चाचा जी गए थे और मैं तो वहीं पर ही रहती हूं आप पहाड़ पर ही रहते हो अच्छा अच्छा कोई किसी पहाड़ी जगह का नाम बता सकता है जहां पे सब टूरिस्ट जाते हैं हैं खूब भीड़ होती है बताओ हां मां मां मां माउंट एवरेस्ट नहीं मैंने जगह पूछी है मसूरी मसूरी शाबाश डलहौजी डलहौजी वाह वाह क्या बात है भाई एक बात बताओ तुम लोगों से पहेली पूछकर ना बहुत आनंद आता है बहुत आनंद आता है हम फटाफट जवाब दे देते हैं ना हां भाई एकदम चुटकियों में ऐसे यूं जहां देखो वहां से जवाब ही जवाब चले आते हैं <laughs> वो जी अब हम आपसे एक पहेली पूछें हाय मुझसे पहेली पूछोगे ओ चलो चलो पूछो पूछो मैं भी चुटकियों में जवाब दूंगी मैं कोई डरती हूं तुम्हारी पहेली से पूछो पूछो मैं तैयार हूं बिल्कुल हम सब ने मिलकर ये पहेली सोची है तुम सब ने मिलकर पर बाबा अब तो मैं डर गई पूछो पूछो मुझे डर लग रहा है तो हमारी पहेली है हां हां बोलो ऊपर भी, भी होता हूं मैं ऊपर भी होता हूं मैं हम और नीचे भी होता हूं मैं और नीचे भी होता हूं मैं, मैं। कराता हूं बादल से मैं कराता हूं बादल से मैं अच्छा पर पहाड़ नहीं हूं मैं पर पहाड़ नहीं हूं मैं सोच सोच रही हूं अरे भाई ये क्या चीज है ऊपर भी होता है कहीं ना अभी नहीं हरी सोच रही हूं मैं ऊपर भी होता हूं ये <laughs> <laughs> <laughs> कौन सी ऐसी चीज है जो ऊपर भी है नीचे भी है बादल से भी टकराता है वो बादल से भी टकराता है Osionfish. हार गई हार गई हार गई हां हां भाई हां हार गई मैं हार गई <chore ideas> कि हवाई जहाज है हवाई जहाज हां वो कैसे हवाई जहाज तो ऊपर उड़ता भी है और नीचे एयरपोर्ट में होता है बादल से भी टकराता है ओ और वो ऊंचा नीचे भी होता है ऊंचा नीचे भी होता है बादल से भी टकराता है ऊपर भी होता है नीचे जमीन पर भी होता है <laughs> अरे शैतानों मौसी को बुद्धू बनाते हो देखो मुझे बुद्धू बनाकर कितना हंस रहे हैं ये लोग है? <laughs> आओ क्विज करें अभी आप सुन रहे थे पहाड़ पर आधारित ये पहेली कलाकार सुचित्रा गुप्ता और बच्चे ध्वनिंकन बटिलेंग लिंगडो और शानु मुक्सीम निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी